के के पंक की, पंक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है माधव राव सपरे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई विधवा ऐसी बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था पतोहू भी एक पाँच बरस की कन्या को छोड़कर कर चल बसी थी अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब सिवा मृत प्राय हो गई थी उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा दिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया बेचारी अनाथ तो थी ही पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दिया पर वह गिड़ कर बोली महाराज महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई हूँ महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा जब से यह झोपड़ी छूपी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती यही कहा करती है कि अपने घर चल अपने घर चल वही रोटी खाऊंगी अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी महाराज कृपा करके, करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में, में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी विधवा झोपड़ी के, के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे, उसे पुरानी, पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे की मैं इसे अपने सिर पर धर लू जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यू तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई वह लज्जित होकर कहने लगे नहीं नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी यह सुनकर विधवा ने कहा महाराज नाराज ना होना आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे आप ही इस बात पर विचार कीजिए जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे पर विधवा के उपरुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी अभी आप सुन रहे थे माधव राव सपरी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी वाचक स्वर भारतीय परिमल